देवी भागवत दसवां स्कंध स्वरुचिस उत्तम तामस रेवत और चाक्षुष नामक मनुओं का वर्णन रेवत को पांचवा मनु कहा जाता है ये तामस मनु के छोटे भ्राता है यमुना के तट पर रहकर इन्होंने काम बीज संज्ञक मंत्र का जाप किया सम्मान प्रदान करने वाला यह बीज मंत्र साधक के लिए परम आश्रय स्वरूप है इसके द्वारा देवी की आराधना करने से रैवत मनु को अपना समृद्धशाली उत्तम राज्य तथा जगत में सर्वत्र सिद्धि प्रदान करने वाला अप्रतिहत बल प्राप्त हो गया पुत्र पौत्र आदि उत्तम चिरजीवी संतान भी इनको सुलभ हो गई इन्होंने धर्म की स्थापना की और उसकी रक्षा का प्रबंध किया तत्पश्चात अप्रतिम शूरवीर ये रैवत मनु राज्य सुख भोग कर उत्तम स्वर्ग लोक को सिधारे भगवान नारायण कहते हैं नारद इसके बाद भगवती जगदम्बा के अत्यंत अद्भुत एवं उत्तम को सुनो। जिस प्रकार अंग के पुत्र मनु ने राज्य प्राप्त किया था वह प्रसंग अब सुनाता हूं राजा अंग के उत्तम पुत्र का नाम चाक्षुस था ये छठे मनु हुए उन्होंने ब्रमर से श्रीमान पुलह जी की शरण में जाकर कहा से मैं आतुर होकर नम्रता पूर्वक आपकी शरण में आया हूं स्वामीन आप मुझे अपना सेवक समझकर उपदेश कीजिए जिससे मैं उत्तम श्री प्राप्त कर सकू साथ ही मुझे पृथ्वी का अखंड राज्य प्राप्त हो मेरी भुजाओं में अप्रतिहत बल हो और अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में मैं पूर्ण रूप से निपुण हो जाऊं मेरी संतान चिरजीवी हो मेरी उत्तम आयु विघ्न बाधा से रहित हो तथा आपके उपदेश से अंत में मैं स्वर्ग प्राप्त कर सकूं। सकू साक्ष की ऐसी बातें सुनने पर श्रीमान मुनिवर पुलह ने उन्हें देवी की उत्तम उपासना करने का आदेश दिया कहा राजन कानों को सुख देने वाली मेरी बातें सुनो इस समय तुम भगवती जगदम्बा की आराधना करो उनकी कृपा से तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण होगा चाक्षस मनु ने पूछा मुने उन देवी की आराधना का क्या स्वरूप है उनकी परम पवित्र उपासना किस प्रकार करनी चाहिए इसे आप बताने की कृपा कीजिए मुनि ने कहा राजन सुनो देवी की पूजा का प्रकार बता रहा हूं यह श्रेष्ठ पूजा पद्धति सनातन है सरस्वती बीज का अभ्यक्त रूप से निरंतर जप करना चाहिए प्रातः सायं और मध्यान्ह तीनों काल में जप करने वाला मनुष्य भक्ति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है राजनंदन इस वागभव बीज के सिवा दूसरा कोई बीज ऐसा उपयोगी नहीं है इसका जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है यह बल और विजय को बढ़ाने वाला है सब देवताओं को इस जप के प्रभाव से ही शक्ति प्राप्त हुई है राजन भगवती जगदम्बा की ऐसी महिमा प्रसिद्ध है अतः तुम भी उन्हीं की सम्यक प्रकार से आराधना करो इसके फलस्वरूप तुम्हें शीघ्र समृद्धिशाली राज्य प्राप्त हो जाएगा